नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे आइए आपकी खुशी को बढ़ा देते हैं आज हमारे साथ विशेष आरती शर्मा जी हैं आपसे रूबरू होंगे तो आप सभी की तरफ से आरती शर्मा जी का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार ओम शांति ओम शांति कैसे हैं आप जी बहुत ही बढ़िया पिछले तीन दिनों से तो समझ आई लाइक एक अलग ही अनुभूति हो रही है, तो तो है। सुबह चार बजे उठ रहे हैं योग कर रहे हैं सेवा वगैरह कर रहे हैं जी जी कहीं कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कुछ थकावट हो गयी हो या हम थक गए हैं बिल्कुल नहीं है। और और तो और जब यहाँ जिन लोगों से भी मिल रहे हैं एक अलग ही एनर्जी और एक अलग ही चार्ज हो रहा है मैं आ, सिस्टर गीता से भी यही कह रही थी कि मीन लाइक ग्रेटिट्यूड टू हर्ड बिल्कुल जिनसे मेरी आ, मतलब पिछले एक डेढ़ साल पहले मुलाकात हुई एंड सिंस देन मैं उनके साथ जुड़ी और ये सब चीजों को एक्सपीरियंस किया जी जी। वैसे आप कितने बजे उठते थे? 7:30, 8:00। <laughs> तो अच्छा तो आज अच्छा रहते बड़ा थकावट सी लगती थी अब मैं कॉल भी करती हूँ बजे तक और सुबह एक एनर्जी आप ही हो रही है क्या है, क्या है, है है मुझे लगता बस बस ये यूनिवर्स और बाबा का जी जी आरती जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है मुझे लगता है कि हमारे सभी श्रोता बंधुओं को एक ऐसा फीलिंग आ रहा है आपके शब्दों से आप उसको शब्द नहीं दे पा रहे उस एक्सपीरियंस को और लग रहा है की जैसे आप फिर उस ऊपर वाले की जो है है ब्लेसिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। और आप उस ब्लेसिंग के साथ सारी जो है सेवाए कर रहे हैं और मेडिटेशन कर रहे हैं बजे उठकर तो ये सारी चीजें जो है एक यूनिक एक्सपीरियंस आपके लिए है ना जी। दिल्कुल, दिल्कुल। <laughs> एक, एक आपने जैसे बिल्कुल नी जी, जी। प्रॉपर शब्दों में नहीं डाल पा रही बिल्कुल ये कहना चाहूंगी कि ये जो एक्सपीरियंस है ये हर किसी सोल ने करना चाहिए।, चाहिए करना चाहिए एक <laughs> अलग ही अनुभूति है इन चीजों का और मैंने अपने आप से ये प्रोमिस किया है की आई विल कीप दिस रिदम यही रिदम बाबा का यही आशीर्वाद के साथ मैं वापस जा रही हूँ और इसी एनर्जी को कंटिन्यू रखना चाहूंगी मैं तो क्या बात? बहुत साथ साथ मैंने आ, ये भी सोचा है कि यू नो जो भी मेरे आसपास के जो हैं उनसे बल्कि मेरी बात भी हुई है अच्छा अच्छा कि मैं अपना अनुभव शेयर कर रही थी पिछले दो दिन से जब हम वापस जाते थे तो कॉल करके हम सब अनुभव शेयर करते थे तो काफी लोगों को मैंने नोएडा में और कुछ लोग जो नागपुर में हैं उनको कनेक्ट करवा दिया ऑलरेडी मैंने कहा कि आप वहां के, वहां सेंटर के सेंटर हाँ बल्कि गीता दीदी जानती है की यूएस में जो मेरे कनेक्शन है उनको मैंने अपने काम काम को तो हम जब हम um we were connected uh, to take our calls mm. so before call i just started sharing my experience and everything and like, <laughs> what's happening and i said you should go you have a center in new york ah. and you should go to new york center kya badhiya kya badhiya chal gaya achhi baat hai because zero you know, i'm not able to e explain those experiences but you should go and you should feel it yourself bahut badhiya bahut badhiya आरती जी मुझे लगता है कि हमें ये चीज़ें अब जो एक्सपीरियंस हैं इसको प्रो लॉन्ग लाइफ टाइम के लिए बना के रखना है हाँ तो और उसके है। लिए आपको एक मेंटोर की ज़रूरत है गीता दीदी जैसे हमने दे जी जैसे बस वो मैंटोरिंग जो है वो रेगुलर चाहिए रहता है तो एक कनेक्शन जहाज से आपका जो ये चीज़ें बनी हैं वहाँ कनेक्शन रखेंगे तो क्या होगा आप अपग्रेड होते रहेंगे और कुछ भी जैसे कि ये चीज़ें अनदेखी है ना किसी को आप दिखा नहीं सकते कि क्या हुआ आपके साथ <laughs> हम आप है। है। जी रहे हैं। तो इसीलिए ये क्या है नहीं दिख रहा इसलिए जल्दी से गायब भी हो जाता है तो उसको पकड़ के रखने के लिए मेंटर की जरूरत पड़ती हाँ है कुछ देट वो उसको ही बना के रखने के लिए एक क्या होता है कि चीज़ें महसूस हुआ है ना तो उसको अभी कंटिन्यू महसूस करने के लिए आपको अभ्यास पुरुषार्थ जिसको शब्द कहते हैं तो वो बना के रखने के लिए वो चीज़ें होने के लिए हमें मैंटोर के साथ कनेक्टेड रखना है तो वो क्या करेगा वो आपको वो एक्सपीरियंस को बार बार रिवाइव करने के लिए हेल्प करता रहेगा और आपको प्रोटेक्शन मिलेगा क्योंकि एक बच्चा तब सुरक्षित है जब उसके साथ उसका पिताजी है माँ है फैमिली है तो ये एक अलौकिक फैमिली है गीता दीज इज़ नॉट बन वो एक निमित्त है ऊपर वाले की जो फैमिली अपना अलौकिक बना हुआ है उसके साथ कनेक्टेड है Civil ना आपको करेगी तो तो तो इसीलिए उसको बना के रखना है तो फिर आप आप लंबा चलेंगे <laughs> और मैं मैं अपने को मतलब जब अहमदाबाद से आ रही थी हमें ये नहीं पता था कि हम कैसे माउंट uh, आबू आएंगे uh, uh, uh, तो You know, सारी चीजें हो गई <laughs> गीता दीदी ने गीता दीदी ने मुझे फोन करके कहा कि आप अंबिका दीदी के साथ लुक आई वांट तो यही चीजें जो है हमें आ, समझना है और इसको अपने साथ ले चलना है तो आरती शर्मा जी मैं चाहूँगा की एक छोटा सा मैसेज एक दो लाइन का आपको रेडियो के माध्यम से बात सारे लोग लोग सुन रहे हैं तो तो जब भी ये कार्यक्रम सुनेंगे एक अगर हम अपने आप को सुबह के पंद्रह मिनट और रात के पंद्रह मिनट अपने अपनी सोल के साथ कनेक्ट कर लें अपने आप को उस उस उस spiritual power, उस परमात्मा से कनेक्ट कर लें शांत वातावरण में ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट यू नो अनफोल्डिंग लॉट्स ऑफ चैप्टर्स एंड एक अलग ही फीलिंग आती है ये मैंने प्रॉब्लम ये हो रही है आजकल के जमाने में कि वी आर नॉट गिविंग टाइम टू आवर सेल्फ सिर्फ शांत बैठ जाना ही नहीं है बिल्कुल आपको एक उस जोन में जाना है आपने जो माइंड में जो क्लैटर है इतना क्लैटर उसको जी, तो थोड़ा क्लीन करना है शांत रहिए बिल्कुल दिमाग में भी जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए बट लेकिन जस्ट सिट एंड ट्राई टू कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट सोल बिल्कुल बिल्कुल एंड ऑटोमेटिकली within few months, i i see so विद इन फ्यू मंथ आई सी सो things will just keep on unfolding. so so my uh, thing would be like give 15 minutes in the morning and 15 minutes in the night. इतना तो इंसान कर ही सकता है अपने साथ जी जी जी, जी। बिल्कुल बिल्कुल आरत जी बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया और बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया बहुत टाइम नहीं लेकिन 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को अगर ये आप ओरा के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और एक चिंतन की धारा जो पॉजिटिव थॉट्स कहते हैं सेल्फ कनेक्टिंग थॉट्स कहते हैं सुप्रीम तन, कनेक्टिंग थाट्स कहते हैं वो ब्रह्म से आपको फ्री में मिल जाता है उसे लीजिए और उसे उपयोग में लाइए और एक्सपीरियंस कीजिए <laughs> <laughs> एक और चीज सुनना चाहूंगी जो जी, मैंने जी. अभी शुरू की है पिछले कुछ महीनों से कि डेली नाइट आई जस्ट केप्ट टाइम रखा है साइड में पूरे दिन भर के एटलीस्ट फाइव जस्ट फाइव पॉजिटिव पाँच चीजें ग्रेटिट्यूडली लिख कर बिल्कुल बिल्कुल चलिए आरती शर्मा जी बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और ये ब्लेसिंग आपके साथ लाइफ टाइम तक रहे ऐसी मंगल कामनाएं है करते हैं बहुत बहुत साधुवाद आपको आप सुन रहे हैं एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो है भूमंडल पर दिव्यनाद का एक ही स्वर आए शिव और जन जन गाए ओम शांति है पर, उठा है भूमंडल पर गूंज उठा है भूमंडल पर दिव्य नाद का एक ही स्वर आए शिव और जन जन गाए ओम शांति पावन किरण फैलाए सबके कहिए निर्मल बनाए पावन पावन किरण फैलाए सबके कहिए निर्मल बनाए सुख शांति उपहार लाए सुख शांति उपहार लाए हर मन ये गुनगुनाए गम के सुहाने पल में आनंद में हम डूब जाएं ओम शांति ओम ओम ओम शांति शांति शांति गूंज उठा है भूमंडल पर गूंज उठा है भूमंडल पर दिव्य नाद का एक ही स्वर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 गुणों का है वो सागर धन्य हुए हम उनको पाकर सर्व गुणों का है वो सागर धन्य हुए हम उनको पाकर मां की ममता प्यार पिता का मां की ममता प्यार पिता का पाए उनकी माँ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 ए शिव और जन जन गाए ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति शांति शांति ओम ओम Om shanti Om shanti Om shanti Om shanti Om shanti